तो आज के शो में भी हम लोग कुछ इसी तरह की बातें करियर काउंसलिंग की बातें और किसी पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे तो आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ प्रशांत जी हैं जो रायपुर से बिलोंग करते हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं तो उन्हीं से जानेंगे आज के इस समय में बच्चों की क्या ज़रूरत है और कैसे करियर काउंसिलिंग की बातें किस किस तरह से हम कर सकते हैं और बच्चे कार्यक्रम सुनने के बाद उन्हें एक फील आएगा कि हाँ हमें अपना करियर में इन चीजों को चूज करना है तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रशांत जी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में धन्यवाद एक्चुअली मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी जब तो मेरे एक स्कोप था कि मैं कुछ कोर फील्ड में काम करूं या समिंग कुछ अपने कोर में जाऊं लेकिन एक्चुअली जब मेरा जब जाना हुआ छत्तीसगढ़ में तो वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ जो हम लोग काफ़ी अच्छे से अटेंड कर सकते थे तो वहाँ को बच्चों को नहीं मिल रहा था खासकर मैथमेटिक्स और इंग्लिश के फील्ड में वहाँ के बच्चे काफ़ी पीछे थे तो मैंने फिर अपने विज़न को चेंज करके फिर वहाँ पर सोचा क्यों ना इस ऐसी सेवा की जाए जहाँ पर सब कुछ हो और, और एक देश का एजुकेशन लेवल भी बढ़े और साथ साथ में हमारा एक जो पिछड़ापन रह रहा है जो सबसे जो बोलते हैं किसी भी डेवलपमेंट का सबसे कमज़ोर हिस्सा जो होता है लैक ऑफ एजुकेशन वो अगर फुलफिल होता है तो फिर काफ़ी आसान हो जाता है लोगों को समझाना लाइनअप करना कुछ भी कर पाना तो इसलिए मैंने इस फील्ड को चुना और वहाँ पर बच्चों को जब मैं पढ़ाया मैं दिल्ली में पढ़ाता था दिल्ली में मैं, मैंने काफ़ी बच्चों टॉप इस्कूल के बच्चों डी पी एस सब के बच्चों को पढ़ाया तो वहाँ मैंने एक खास चीज़ देखी बच्चों में कि जैसे अगर हम लोग घर में सब्ज़ी बनाते हैं तो एक चीज़ नोटिस करते हैं सब्ज़ी में नमक नहीं नज़र आती लेकिन उसके बिना सब्जी का कोई स्वाद नहीं होता है सब्ज़ी में नमक ज़रूरी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सब्ज़ी में नमक डालना लेकिन हम केवल नमक की सब्ज़ी नहीं बना सकते हैं वो नहीं खाया जाएगा हमसे तो एग्ज़ाम का जो प्रेशर है एग्ज़ाम के लिए जो हमें कॉन्सियसनेस चाहिए वो बिल्कुल जा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन जैसे एकांत एक और अकेलापन वर्त सुनने में एक जैसे होते हैं लेकिन दोनों को बांटने के बीच एक बारीक सी लाइन होती है उस लाइन के हद में रहना होता है तो जब कभी कोई ने कभी कॉन्सियसनेस ज़्यादा बढ़ जाती है तो चिंता का भी रूप ले लेती है तो बच्चे को वहाँ बच्चों वहाँ देखा मैंने कि जब भी मैं ट्यूशन पढ़ाने गया कुछ पढ़ाने गया तो उन्होंने सिलेबस से पहले अपने एग्ज़ाम का डेट लाकर दिखाया मुझे सर इस दिन एग्ज़ाम है हम भाई अभी पढ़ तो लो शुरू तो करो तब तो, तो, तो एग्ज़ाम के देखेंगे अगर आप यहाँ अच्छा कर पा रहे हो तो आप वहाँ अच्छा आओगे गारंटी है लेकिन फोकस फोकस आपका बिल्कुल विज़न क्लियर होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे जब ऐसे भी हमारे शास्त्रों में भी काफ़ी लिखा गया है जैसे इसमें जब अभिमन्यु वध के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि जैदरथ कल तुम्हें सूर्यास्त से पहले अगर मैंने नहीं मारा तो मैं अग्नि समाधि ले लूँगा बहुत अच्छी प्रतिज्ञा थी चलो ठीक है अब बदला ले लिया लेकिन अगले दिन क्या हुआ तो श्री कृष्ण बोलते हैं अब सूर्यास्त होने को आया जैदरथ सवा तो हो नहीं पा रहा था तो श्री कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन तुमने तुम्हें इसे मारना था ये तुम्हारा टारगेट बिल्कुल सही था लेकिन प्रतिज्ञाओं के बेड़ी में अपने हाथों को नहीं बांधना था क्योंकि अब तुम्हारा फोकस जो है ज्यादरत वध से ज़्यादा इस चीज़ पे है कि कहीं सूर्यास्त ना हो जाए तो आपका फ़ोकस शिफ्ट हो गया अब सूर्यास्त को आप देख रहे हैं ज्यादरत पे ध्यान है नहीं तो एग्ज़ाम को देख रहे हैं और जो पढ़ाई है हमारा वो क्रिएटिविटी की जगह अब हमारी नेगेटिविटी में घुस गई है वो चीज़ तो यहाँ पर फोकस को थोड़ा शिफ्ट करते हैं अगर तो फिर काफ़ी आसान हो जाती हैं चीज़ें तो आप वैसे कर सकते हैं प्रशांत बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्र जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें अभी जो है फोकस क्लियर हो रहा होगा कि हमें ज़्यादातर कई बार होता है कि हम लोग का एग्ज़ाम फ़ियर होता है लेकिन वो फियर इतना ना हो कि आपका पढ़ाई लैकिंग हो या आप स्टडी में ध्यान न दें या लेक्चर अटेंड ना करें ऐसा होता है कभी कभी लेकिन उन चीज़ों को हम लोग खुद ही मेहनत करके अगर हम लोग ज़्यादातर फोकस करें अपनी पढ़ाई पे अपने लेक्चर्स को अटेंड करें रेगुलर अपना जो अटेंडेंस है उसको अगर हम लोग ध्यान देते हैं उस पर काम करना शुरू कर देते हैं तो एग्जाम फियर की बात नहीं आएगी एग्ज़ाम में हम लोग अच्छा कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है जो है प्रशांत जी जो एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने अनुभव बताया अपना आशा करता हूँ आप सभी लोग भी इसी तरह की कई चीज़ें आपके जीवन में भी आ रही होंगी और आप पढ़ाई कर रहे हो तो अभी जो वर्तमान समय चल रहा है इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं हमारे एग्जाम फिर हमें अटैक करते रहते हैं इन सभी चीज़ों को दूर रखना है और हमारा फोकस मेन होना चाहिए कि मुझे क्या बनना है और उसके लिए क्या पढ़ना है मुझे और पढ़ाई आप अगर अच्छी तरह से पढ़ते हैं ध्यान देते हैं तो चीज़ें आसान होने लगती हैं जो हम अभी चर्चा में बातें कर रहे थे तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और बात पूछना चाहूँगा आप अपने बारे में बताइए प्रशांत जी एक्चुअली मैंने पहले मैं एक्चुअली बिलोंग बिहार से बिलोंग करता हूँ मैं मैंने फिर आंध्र प्रदेश से बी किया Uh, वहाँ की एक अच्छी जे एन यू यूनिवर्सिटी है हमारी हमने वहाँ से बीटेक किया मैकेनिकल में फिर में काफ़ी कंफ्यूज था मैं ट्रेड को लेकर कि मैं कौन सा ट्रेड से करूँ किससे से करूँ किस करूँ फिर मैं एक मेरे मामा जी हैं जो कि बार्क में साइंटिस्ट हैं भाभाटॉमिक रिसर्च सेंटर तो भाभा में हैं तो उन्होंने बताया मैकेनिकल के बारे में कि काफ़ी अच्छा ट्रेड है वो मैकेिकल से ही हैं और जो होमी जय भाभा होमी जय भाभा जो हैं हमारे वो इंडियन साइंटिस्ट भी रहे हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी की थी न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में और उन जो हमारे उसमें किस तरह से हम न्यूक्लियर एनर्जी से आ, एटॉमिक एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर और भी बहुत से चीज़ों में काम कर सकते हैं वही रिसर्च वो लोग करते हैं तो उन्होंने बताया कि आप इसमें आ सकते हो तो फिर मैंने वहाँ से उनकी एडवाइस मानी रैंक अच्छे आए थे मुझे अच्छी कॉलेज मिल गई फिर मैं उसमें गया मैकेल ट्रेड भी मिल गया मुझे काफ़ी खुश था चार साल पढ़ाई की एग्ज़ाम दिए सारे हुए लेकिन प्रॉब्लम फिर हमारे साथ भी वही आती थी जब सेमेस्टर का एग्ज़ाम आए तो फिर भाई एग्ज़ाम है एग्ज़ाम है एक साल में हमें कम से कम बहत्तर पेपर देने होते थे छ एक दो सेमेस्टर हुआ करते थे एक सेमेस्टर में 36 पेपर हुआ करते थे लैब इंटरनल एक्सटर्नल ये वाई वाई सब मिलाकर 36 पेपर हुआ करते थे बहत्तर पेपर जब एग्ज़ाम जब शुरू शुरू कॉलेज में गया पहले सब ने यही बताया कि भाई बैक न लगा तो फिर इंजीनियरिंग किस काम की मैंने पूछा भाई कितने बैक लगते हैं पेपर कितने होते हैं पहले ये बताओ उन्होंने कहा आपको एक साल में बहत्तर और चार साल में आप खुद कैलकुलेट कर लो लगभग दो पेपर आपको देने पड़ते हैं तो फिर मुझे लगा और इसमें बैग कितने लगते हैं तो आठ दस बैग तो लगने नॉर्मल है तो मैंने कहा फिर तो यार हालत बहुत बुरी है तो लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो एक चीज़ मुझे समझ में आई कि जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं पहली बात जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं आता उसमें से ही है पहली दूसरी बात जो हम कॉम्पटिशन की तैयारी करते हैं हमारे सर कहा करते थे जो एम हम लोग करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं जिसे हमें टिक करना होता है सर ने बताया कि वो सबसे आसान पेपर होता है उन्होंने पूछा कैसे सर तो क्वेश्चन भी आपके हाथ में और आंसर भी आप ही के हाथ में है <laughs> बस आपको पहचान कर टिक करना आपको आंसर कुछ सोचना भी नहीं है दोनों चीज़ आपके सामने पड़े हैं तो ये सब बातें थी तो मैंने एग्ज़ाम दिए रैंक भी अच्छे लेकिन, लेकिन फिर गवर्नमेंट जॉब में कभी ये एस वो एस उसके चक्कर में रिजल्ट काफ़ी डीले हो रहा था तो फिर अभी तक तो पेंडिंग में ही है तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उस एक सेवा जब देनी ही है तो इस फील्ड में दिया जाए जहाँ पे एक साथ साथ देश का भी उत्थान हो तो फिर मैंने एजुकेशन फ़ील्ड को चुना क्योंकि आ, किसी भी इंजीनियर की एक खासियत होती है कि उनमें एनालिटिकल पावर काफ़ी अच्छी होती है वो एनालिसिस अच्छा कर सकते हैं किसी भी चीज़ के क्योंकि हमारे जो लेब एक्सटर्नल वगैरह होते हैं जो वर्कशॉप वगैरह होते हैं तो उसमें हमें बस एनालिसिस ही सिखाई जाती है क्योंकि मशीन में हमें काम नहीं करना होता हमें कुछ करना नहीं होता बस एनालिसिस करना होता है कि लोग काम कर कैसे रहे हैं तो उसके धीरे धीरे धीरे धीरे चार सालों में इतना अनुभव हो जाता है फिर इंटर्नशिप होती है फिर वोकेशन वक, वक, क्या बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग जो होती है हमारी उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है तो उससे फिर एनालिटिकल पावर अच्छी हो जाती है जो टीचर में काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छे से एनालिसिस कर सकें क्योंकि कहते हैं एक पत्थर होता है खैर काफ़ी फेमस सा है सूर्यवंश मूवी की जो कहते हैं अमिताभ बच्चन साहब कि एक मूर्ति पत्थर को मूर्ति बनने के लिए भी छेनी हथौड़ी कमार सहना पड़ता है लेकिन उसे और अच्छे तरीके से समझे तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक पत्थर जो बहुत भद्दा दिखता है उसे अपने बहुत से अंगों को त्यागना पड़ता है जब वो अपने उस अंगों को त्यागता है तब तो वो अच्छी मूर्ति का रूप ले पाता है तो उसी तरह जब एक स्टूडेंट जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सी चीज़ें होती हैं हमारी ये कैसे करे वो कैसे करे फीयर टेंसन कुछ कंपनी वैसे मिल जाते हैं तो आपको बिल्कुल अपने विज़न में क्लियर रहना पड़ेगा कि आपको त्यागना क्या क्या है क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उस भद्दे पत्थर की तरह ही होते हैं उस जब उस अपने अंगों को त्याग करते हैं अपने उस चीज़ों को अपने उन आदतों को त्यागते हैं तब जाके उस एक परफेक्ट शेप में निकलती है जब वो जब जो, जो उसके बाद इंसान एक सक्सेस तक पहुँच पाता है एक मंजिल तक पहुँच पाता है प्रशांत जी बात ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है खास विद्यार्थी मित्रों को कई बार हम लोग जो है करियर को लेकर कंफ्यूज होते हैं और कुछ चीज़ें हम जो है ट्रेड को चुन ट्रेड को चुनने में मुश्किलें आती हैं कि किस फील्ड में हम लोग जाएं या कहाँ हमें ज़्यादा वर्क करना है किस तरह का काम करने से मुझे अच्छा स्कोप आगे इन फ्यूचर मिलेगा तो ये चीज़ें थोड़ा सा ट्रायल एंड एरल वाली बात होती है कि हमें करते रहना चाहिए और करते करते ही हमें जो है अपनी समझ भी लगानी है अपनी रुचि भी देखनी है और सारी चीज़ों को क्योंकि जब भी आपको अपने जीवन काल तक अपना जो है समय बहुत ज़्यादा समय हमें इस फील्ड में देना है तो उसके लिए थोड़ा टाइम ज़रूर दे पहले ही और उसके ऊपर सोचे समझे और ख़ुशी खुशी उस चीज़ को करना शुरू करें ताकि जो है आपको फिर बाद में पछताना ना पड़े इसीलिए ज़रूरी है कि अगर कोई चीज़ आपको लाइफ टाइम तक करना है तो उसके लिए आपको कुछ समय जरूर दे भले महीना लगे दो महीना लगे तीन महीना छः महीना लगे लेकिन आपको सोचना जरूर पड़ेगा चिंतन करना है ताकि आप उन चीज़ों को अच्छी तरह से अपने लाइफ में सेट कर सकें तो आइए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं बार प्यारा संगीत आप सुनाए हैं रेडोमॉज वन नाइनटी एफएम पर करियर ऑप्शन सुनते रहो मुस्कुर रहो तेरा तेरा दिल में लिए जलते रहे अंगारों पे तो हो कहीं तो हो कहीं सजदे किए हमने तेरे रुखसारों पे हम ना हो कोई दीवाना का खुदा जाना प्थे... जाएंगी तनहां जब रातों की रास्ता हमें रास्ता हमें दिखलाएगी क्षमे बपा ka khuda kya na par खबर तूने किसे ठराया है शीशा नहीं शीशा नहीं सावर नहीं मंदिर सा एक दिल ढाया है, है वीराना पत्थर किसना खुदा जाना भूल अरे हमने ये क्या ये क्या जाना के नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बात ये अच्छी बातें हो रही हैं है से इस कार्यक्रम में हम लोग काउंसलिंग की कुछ बातें आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ Uh, किस ट्रेड में हमें काम करना है जैसे कि अभी प्रशांत जी खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और अभी चल रहा है उनका सब कुछ और बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं साथ में तो मैं चाहूँगा कि एक जो मैकेनिकल ट्रेड है इसको कैसे हम हासिल कर सकते हैं इसके लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए किस तरह की बातें इसमें हैं एक्चुअली मेकेिकल को ऐसे एक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है hmm. क्योंकि uh, किसी फील्ड में आज देख रहे हैं सॉफ्टवेयर में आपका आई वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हर दिन कुछ डेवलपमेंट हो रही हैं लेकिन मैकेनिकल में जो डेवलपमेंट जो चेंज होते हैं वो काफ़ी स्लो हैं इसलिए उसे पढ़ना और समझना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अपडेट रहने की जरूरत भी नहीं पड़ती है इसमें कई सालों से एग्ज़ाम में आया वही लेथ मशीन वही मिलिंग मशीन चल रहा था अब थोड़ी सी चेंज हुई है सी एन वगैरह आई लेकिन उसके बावजूद भी अभी लेथ भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग ऐसा नहीं कि एंड्रॉयड फ़ोन आया तो बेसिक फोनों का जैसे ज़माना लुप्त होता जा रहा है वैसे मैकेनिकल में बिल्कुल नहीं है आप लेथ मशीन भी यूज़ कर रहे हैं सीएनसी भी यूज़ कर रहे हैं हर जगह की चीजें इसलिए मैकेनिकल को एवरग्रीन भी कहा जाता है और इसमें आपको जो चीज़ें हम देख रहे हैं जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं मैक्सीम चीज़ें आपको मैकेनिकल की ही मिलेंगी अगर हम एसी भी देखते हैं तो उसके बॉडी पार्ट्स तो बनते ही बनते हैं तो बॉडी पार्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो नहीं बनाएंगे मैकेनिकल वाले डिज़ाइन करेंगे आप घर में रह रहे हैं चलो ठीक है सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन करता है लेकिन जिसमें आपकी इन्फोर्समेंट लगती हैं और उसमें जो कॉन लगती है आपके जो रॉड्स लगते हैं सारे मैकेनिकल वाले ही करते हैं तो एक ऐसे इंजीनियरिंग फील्ड है जो जिसे बोल जाता है बैकबोन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल हालाँकि सबसे पुराना हम सिविल को मानते हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग सबसे पुरानी है लेकिन आज जो अगर इसका एरिया ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की बात करें कि सबसे ज़्यादा किस फील्ड को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं किस इंजीनियरिंग फील्ड को तो मैकेनिकल है क्योंकि उसके बिना पॉसिबल नहीं है किसी भी इंजीनियरिंग के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है और डेस्कटॉप भी यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके बॉडी कहाँ से बन रहे हैं उसके तो जो स्ट्रक्चर बन रहे हो कहाँ से बन रहे हैं सिंपल सी बात है वो तो वही बनाएंगे आप अंदर प्रोग्रामिंग करवा सकते हैं आई के द्वारा लेकिन ऊपर का स्ट्रक्चर जो आप छू सकते हैं वो तो मैकेनिकल वाले ही आपको छूने की शक्ति देंगे ये आप कर सकते हैं तो यहाँ थोड़ा पढ़ना क्योंकि इसे मैकेनिकल को आपको एनालाइज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है जो चीज़ें आप अपने अगल बगल देख रहे हैं गाड़ी से लेकर हर चीज़ तक वहीकल बाइक एरोप्लन कुछ भी आप देख रहे हैं सब जगह मैकेनिकल का ही ध्यान है उसके बिना पॉसिबल नहीं होती है जहाँ मशीन वहाँ मैकेनिकल एक लाइन में आप मैकेल को कैसे क्लिसिफाई कर सकते हैं जहाँ पे मशीन है वहाँ पे मैकेनिकल का होना ही होना है ये बिल्कुल आप कंफर्म कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा अगर अपडेट रहने का मन है कि हर दिन का ये करें तो आप और भी फील्ड हैं आईटी वगैरह जिसमें हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट एंड्रॉयॉयड फ़ाइव फोर फाइव सिक्स से अब तो सेवन चल रहा है हर दिन अपडेट हो रहे हैं तो उस तरह से आप बांट सकते हैं लेकिन हाँ कभी भी ये अपने अपने आप जानना सबसे बड़ी बात हो जाती है क्योंकि इंसान को सब कुछ जान जाता है बस अंतर जगत को नहीं जान पाता है कि आखिर उसे चाहिए क्या सब कुछ डिसाइड कर लेता है लेकिन डिसाइड नहीं कर पाता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है दो चीज़ें होती हैं जो कहते हैं सबसे एक प्रेम भाव रखना तो अगर आप किसी का अच्छा चाह रहे हैं तो ये प्यार है लेकिन आप किसी को चाह रहे थे तो है तो आप अपने अंदर है कि आप अपने, अपने, है तो अपने आप से प्यार कर रहे हैं अपने आप से मुँह है आपको तो हमेशा अपने आप से प्यार कीजिए सबसे प्यार कीजिए कि, कि किसी के लिए अच्छा चाहे खुद के लिए भी अच्छा चाहे किसी चीज़ में रिजिड नहीं होना कि मुझे यही चाहिए मुझे वही चाहिए उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है बाद में क्योंकि रिजिडिटी कारण तो बोलते हैं ना वैसे भी कोई गुस्सा हो गया कभी कुछ हो गई कभी टेंशन आ गया तो इंसान थोड़ा सा उसे भटकने लगता है अपने रास्ते से लोहा जो इतना टफ़ होता है उसे भी गर्म करने के जब वो गर्म हो जाता है तो जिस रूप में चाहे उस रूप में से डाल देते हैं हम तो तब उसकी भी स्ट्रेंथ काम नहीं आती है तो अगर हमें स्टेबिलिटी रहेगी हमें फोकस रहेगा तो हमें कोई मोल नहीं कर सकता है हम अपने अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं परिस्थितियों के और लोगों के हिसाब से हमें कन्फ्यूज़ होने की भी जरूरत नहीं है कि एग्ज़ाम आ रहा है लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये लो वो लो आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो और आपको क्या करना चाहिए ऐसे बोलते हैं ना जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते हौसला आपसे वो करवाता है जो आप कर सकते हो लेकिन अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए तो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखे सब कुछ जरूरी है लेकिन अनुभव को छोड़ के नहीं अनुभव के साथ कुछ कीजिए तभी आपको सफलता बहुत सफलता कोई बड़ी चीज़ नहीं है सफलता लोगों की नज़र में होता है संतुष्टि अपनी नजर में होती है आप किस चीज़ में सेटिस्फाइड हैं लोग मुझे भी बोलते हैं कि मैकेनिकल में थे कितना अच्छा जॉब करते ये करते वो करते लेकिन क्या फ़ायदा था कितने लोगों को मैं मतलब जो चीज़ है मेरे पास जो नॉलेज मैंने एक्वायर की इसे मैं क्या किसका क्या कल्याण कर पाता है अगर मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ सौ डेढ़ सौ बच्चों रोज पढ़ के जा रहे हूँ उस चीज़ को प्राप्त कर रहे हैं वो लेवल को गेन कर रहे हैं तो ये ज़्यादा बेटर है मेरे लिए बेस्ट है मेरे लिए इस चीज़ को कि मैंने जो सीखा है वो मैं किसी को दे रहा हूँ उस चीज़ को बढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मैंने इस फील्ड को चुना और आप लोग अपने फील्ड को चुनने में बिल्कुल लोग सबसे बुरा है रोग कि क्या कहेंगे लोग तो इस रोग से बिल्कुल बच के रहना है और फिर बाकी आप तो खुद के लिए है ही बहुत अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जब बात हो रही तो इसमें कुछ जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो सफल हुए हैं उनमें से एक दो लोगों के बारे में थोड़ा सा बताइए अब तक के जितने भी साइंटिस्ट हैं बहुत से सा साइंटिस्ट हुए हैं आज तक लेकिन जो नाम आइंस्टाइन जी ने है वो शायद ही अभी तक पॉसिबिलिटी फ्यूचर में कुछ भी हो सकती है लेकिन मैं प्रजेंट सिनारी की बात करूँ तो आइंस्टाइन क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो जापान गए हुए थे होटल में तो एक वेटर आया उनके पास तो उनके पास टिप नहीं था देने को तो उन्होंने एक एक नोट एक पेपर उठाया उस पर नोट करके कुछ उसे दे दिया टिप के रूप में और उसमें लिखा था ए काम एंड मॉडेस्ट लाइफ ब्रिंग मोर हैप्पीनेस देन कॉन्स्टेंट पर्स्यूट ऑफ लाइफ विथ है कॉन्स्टेंट रेसलेसनेस मतलब कि अगर हम एक साधारण जीवन भी जी रहे हैं और उसमें अगर हमको एक सूखी रोटी खा भी इंसान खुश है तो वो काफ़ी बेहतर ज़िंदगी जी रहा है अगर हम जज भाग रहे हैं मुझे ये चाहिए वो गेन कर लिया, तब मुझे वो चाहिए और तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ज़िंदगी वो इंसान जी रहा है जो अपने आप में संतुष्ट है हाँ हमें आगे बढ़ना है लेकिन हम संतुष्ट रह भी तो आगे बढ़ सकते हैं ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना अगर टेंशन हमें वो नहीं प्राप्त हुआ हमें वो नहीं प्राप्त हुआ ऐसे करके आगे बढ़ सकते हैं और ऐसे ही बढ़ सकते मुझे अच्छी मिल गया है अब मुझे आगे बढ़ना है दो चीज़ें हैं एक चीज़ है हमें नहीं मिली है गालिब साहब ने कहा है ज़िंदगी ने हमें दिया बहुत कुछ है लेकिन हम गिनती उन्हीं करते हैं जो हमें हासिल नहीं हुआ तो हासिल करते रहना है और गिनती उनकी करनी जो हासिल हो चुका है जो नहीं हुआ उसे गिनती करके आगे नहीं बढ़ना वरना पीछे जाओगे आगे आप बढ़ पाओगे तो इसलिए बिल्कुल अपने विज़न में और अपने गोल में बिल्कुल क्लियर रहना है परिस्थितियाँ आएँगी जाएँगी क्योंकि परिस्थितियाँ नहीं आएंगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पर हो आप कितना फ़ाइट कर सकते हो ज़माने से तो आपको वो तो आने ही चाहिए पेपर भी होते हैं एग्ज़ाम में तभी कोई इंसान प्रमोट होता है कोई बच्चा प्रमोट होता है अगर ये चाहे कि एग्ज़ाम के बिना प्रमोट होते एजुकेशन के लेवल क्या हो सकते हैं आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं इसके लिए बहुत बड़ा अनुभव की भी जरूरत नहीं है तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं और फिर इधर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग फील्ड में तो बस यही कहूँगा कि अगर आप किसी भी कॉलेज कोई रेपोटेट कॉलेज को ही चुने और जिसमें आपको आ, सबसे बड़ी बात है कि मैक्सिमम कॉलेजेस में प्रैक्टिकल की थोड़ी सी अभाव हो जाती है जिसके कारण थोड़ी सी दिक्कत आती है तो कॉलेज के लैब्स वगैरह अच्छे होने चाहिए और सबसे बड़ी बात है लैब तो अच्छे कॉलेज बनवा देते हैं लैब टेक्नीशियन कैसे हैं सबसे बड़ी बात उनकी होती है क्योंकि कभी क्यों कभी क्यों उन लोग ऐसे टेक्नीशियन देते हैं जो आपको मशीन तक छूने ना दे तो दोस्तों से बात होती थी हमारी तो ऐसे कैसे काम चलेगा जब आप मशीन के बारे में नहीं जाना तो कहेगी मैकेनिकल फिर तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना होता है प्रशांत जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में और जनरल काउंसिलिंग की बातें आपने सुनाई हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को और आशा करता हूँ बहुत ही अच्छी बातें हुई आपसे और काफ़ी अच्छा मोटिवेशन आपने अपने शब्दों के द्वारा हम हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को दिया है और काफ़ी अच्छा लग रहा था हमें भी और इस तरह की बातें अगर जब हम लोग सोचना शुरू कर दें कि हमें सफलता तो मिलेगी लेकिन सफलता के साथ साथ आत्मसंतुष्टि भी बहुत ज़रूरी है जो हमारे अंदर है उन चीज़ों को आप अपने साथ रखिए तो सफलता मिले न मिले लेकिन आप आत्मसंतुष्टि से हमेशा सदा खुश रह सकते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए इसी के साथ मैं जाते जाते कहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें विद्यार्थियों के लिए बस विद्यार्थियों को यही कहना है किस दो लाइनों में सिंपल बताना चाहूँगा कि बातें ऐसी हो जो मन बहलता रहे बात बातें ऐसी हो जो मन बहलता रहे हवा भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे मतलब कि कैसी परिस्थिति हो हवा भी चलने जरूरी है एग्ज़ाम भी आना जरूरी है चॉइस होते हैं दुविधा की स्थिति आ जाती है वो भी ज़रूरी है लेकिन दिया नहीं बुझनी चाहिए दिया बुझ गया तो दिक्कत हो जाएगी उससे आप क्रिएटिव वे में ले सकते हैं ना कि एक टेंसड वे में क्योंकि आप टेंसन में कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे कभी नहीं क्योंकि कभी बोलते हैं ना क्योंकि इंसान हड़बड़ी में होता है तो एक बात भी कहते हैं कितनी भी जल्दीबाजी हो गरम बर्तन को हमेशा कपड़े से ही पकड़ते हैं सीधा पकड़ोगे हाथ जलेगा आपका तो उन दुविधा वाले स्थितियों में थोड़ा सा धैर्य रख के अगर आप उसे थोड़ा विजुलाइज़ करते हैं एक दो सेकंड तो आने वाले एक दो मिनट एक दो साल आपके बच सकते हैं तो इन थोड़े से थोड़ा सा रुक के अगर हम रिस्पोंड करें तो काफ़ी बेहतर ज़िंदगी हो सकती है हमारी जो लिए बाद में पछताना ना पड़े हमें प्रशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बात ही अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया कि बातें चलती रहें हवा भी चलती रहें लेकिन दिया भी जलता रहे बुझ न जाए इसका ध्यान रखना चाहिए तो चलिए इसी के साथ मैं कहूँगा हमारे विद्यार्थी मित्रों को आप अपने करियर में बहुत अच्छा करें अपना भविष्य उज्ज्वल बनाएँ थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन सब चीज़ें अगर आप थोड़ा सा धैर्यते धैर्यता से काम करते हैं तो आसानी से आपको सफलता मिलेगी और अपना और देश का नाम रोशन करें ऐसी शुभकामना के साथ मुझे और प्रशांत जी को दीजिए इजाजत अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमागनी सुनते रहो मुस्करा आते रहो raat lag ja हमको मिली